श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का श्यामकुर में अवस्थान तारकेश्वर पहुँचने के बाद और दुसास सरदार से विदा लेते समय उस पुरुष के चले जाने पर श्री के सहयात्री लोग उनकी खोज करते हुए वहाँ आ पहुंचे और वे निर्विघ्न पहुँच गई हैं देखकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे तब श्री ने अपने रात्र के आश्रयदाता माता पिता से उनका परिचय कराया और कहा ये आकर मेरी रक्षा न करते तो कल रात मेरी क्या दशा होती कुछ कहा नहीं जा सकता अनंतर पूजा रसोई और भोजन आदि से निवृत्त होकर सबने वहाँ कुछ समय तक विश्राम किया तीसरे पहर वैद्य बाटी की ओर रवाना होने के पूर्व श्रीमान ने इस पुरुष और स्त्री के प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट कर विदा मांगी श्रीमान ने बाद में कहा था एक रात के भीतर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को इतना अधिक अपना लिया था के विदा लेते समय मैं बहुत रोने लगी थी अंत में किसी अवसर पर दक्षिणेश्वर में मुझे देखने आने की प्रतिज्ञा कराकर बहुत कष्ट से मैं उन्हें छोड़ सकी थी आते समय वे बहुत दूर तक हमारे साथ आए थे और उस स्त्री ने पास के खेत से बहुत सी मटर की फली तोड़कर मेरी साड़ी के किनारे बांध दी और कातर स्वर से कहा माँ शारदा रात को जब मुरमुरा खाओगी तब इसके साथ खाना और अपनी प्रतिज्ञा की उन्होंने रक्षा की थी मिठाई आदि लेकर मुझे देखने के लिए वे कई बार दक्षिणेश्वर आए थे मुझसे सारी बातें सुनकर उन्होंने श्री राम देव ने उनके साथ दामांड की तरफ बर्ताव और सादर सत्कार से उन्हें परितृप्त किया था ऐसे निष्कपट और सचचरित्र होने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वे डाकू बाबा पहले डाका भी डाला करते थे यह सुनकर कि डॉक्टर के उपदेश के अनुसार पथ तैयार करने वाले व्यक्ति के न रहने से संभवतः रोग वृद्धि हो गई है श्रीमान ने अपने रहने की सुविधा या असुविधा की कुछ भी परवाह न करके श्याम पुकुर के मकान में आकर उस कार्य को सानंद ग्रहण कर लिया एक मंजिले मकान में अपरिचित पुरुषों के बीच सब प्रकार की असुविधाओं को सहन करते हुए यहाँ तीन मास रहकर उन्होंने जिस ढंग से अपना कर्तव्य पालन किया था सोचकर बड़ा विस्मय होता है स्नान करने के लिए एक ही जगह थी अतः रात के तीन बजे के पहले जाकर वे किस समय शौच स्नान आदि नित्य कार्य समाप्त कर तिमंजिले की छत के पास वाले चबूतरे पर जा बैठती थी किसी को पता नहीं लगता था दिन भर वहाँ रहकर ठीक समय ठाकुर के लिए पथ्य आदि तैयार करके वृद्ध अद्वैतानंद या स्वामी अद्भुतानंद के द्वारा वे नीचे समाचार भेज देती थी उस समय मौका पाने पर लोगों को हटाकर उन्हें ही पथ्य लाकर ठाकुर को खिलाने के लिए कहा जाता था हम लोग भी हम लोग ही जाकर ले आते दोपहर को वे उसी जगह भोजन और विश्राम करती और रात के ग्यारह बजे सब लोगों के सो जाने पर वहाँ से उतर अपने लिए निर्दिष्ट कमरे में आकर रात के दो बजे तक सो रहती ठाकुर को रोगमुक्त करने की आशा से अटूट धैर्य के साथ वे दिन पर दिन इसी प्रकार बिता देती थी और ऐसे मौन एकांत में रहती कि जो लोग रोज वहां आया करते थे उनमें से बहुतों को यह पता नहीं था कि वे यहां रहकर ठाकुर के सर्वश्रेष्ठ सेवा कार्य का भार ग्रहण कर रही हैं इस प्रकार पथ्य के विषय में समाधान हो जाने पर रात को श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने का लोका भाव दूर करने के लिए भक्त लोग आपस में परामर्श करने लगे श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ इस सेवा भार को स्वयं ग्रहण करके रात को यहाँ रहने लगे और अपने दृष्टांत द्वारा उन्होंने छोटे गोपाल काली शशि आदि कुछ बलिष्ठ योगों को उत्साहित करके इस कार्य के लिए आकृष्ट किया श्री रामकृष्ण देव के प्रति प्रेमवश उनके असीम स्वार्थ प्रबल उत्तेजनापूर्ण पवित्र वार्तालाप और पवित्र संग से उन लोगों ने भी अपना अपना स्वार्थ छोड़कर श्री गुरुदेव की सेवा और ईश्वर लाभ के उच्च उद्देश्य से अपना जीवन नियमित करने का दृढ़ संकल्प किया उनके अभिभावक जितने दिन तक इस बात को नहीं जान सके तब तक तो कोई बात नहीं थी किंतु ठाकुर की रोग वृद्धि के साथ साथ जब लड़कों ने उनकी सेवा में दिन रात लगे रहकर अध्ययन और अपने घर जाकर भोजन करना तक बंद कर दिया तब अभिभावकों के मन में पहले संदेह और फिर डर पैदा होने से वे अपने अपने लड़कों को वापस ले जाने के लिए उचित अनुचित विविध उपायों का अवलंबन करने लगे कहना न होगा कि नरेंद्र नाथ का उदाहरण उत्तेजन और उत्साह के बिना ये बालक भक्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करके जीवन के सर्वोच्च कर्तव्य पथ में कभी अचल अटल नहीं रह सकते थे इस प्रकार श्याम पुकुर के मकान में चार पाँच युवकों के जीवनोत्सर्ग सेवा व्रत आरंभ करने पर भी काशीपुर के उद्यान में उनके पूर्ण अनुष्ठान के समय व्रतधारियों की संख्या लगभग चौगुनी बढ़ गई थी